अंतर पूरे के द्वारा वे देवता बने, वे केवल शोभा के लिए ही अलंकार धारण करते हैं। मर्दों के बल की एकत्र हुई सेना अनेक सेना भी पराजित नहीं कर सकती। ये लोक के गमनशील पुत्र आगे नहीं जाते हैं, ये अदिति के पुत्र आक्रमणशील होने पर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। हमने इनकी इस्तुत नहीं की, इसल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 परस्पर प्रतिभाग करने वाले जलों के बहने की भांति शीघ्र गति से जाते हो पृथ्वी व्यथित नहीं होती और ना विशृणण होती है यह विश्वरूप यज्ञ का हम तुम्हारे लिए ही लाया है तुम अन्नदान करने वाले व्यक्तियों की भांति हमें सुखदायक होकर इकट्ठे आओ भासार्थ हे मनुतों तुम रस्सी से रथ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 दूर से ही गुप्त शत्रुओं का नाश करो, भाषार्थ। जो यजमान यज्ञ के सरेश्वर पद पर बैठकर अंतिम रिचा तक यज्ञ की समाप्ति पर मरुतों की भात रित्तिजों को भी दान दक्षिणा उदारता से प्रदान करता है, वह यजमान धन उत्तम वीरपुत्र एवं अन्न बल और आय को प्राप्त करता है, वह देवों के साथ ही यज्ञ में, यज्य में ब वे सबके लिए सुख कल्याण की भावना करने वाले आदित्य नाम से कहने योग्य हैं वे मरुत हमारा रक्षण करें यज्ञ में रथ से तरायक्त हो जाने की कामना करने वाले वे हमारी इस्तुति की रक्षा करें तथा वे यज्ञ में यथेष्ट हवि की कामना करते हैं अष्ट सप्त भाषार्थ वे मरुत बुद्धिमान ब्राह्मणों देव भक्त यज्ञों से संतुष्ट होते हैं वैसे वे भी वृष्ट प्रदान आदि कार्यों से प्रसन्न रहे वे राजाओं की भांति पूजनीय दर्शनीय एवं गृहपति मानवों के समान निष्पाप एवं शोभित हैं भाषार्थ जो अग्नि की भांत तेज से शोभित वक्षस्थल पर सोने के अलंकार धारण करने वाले वायु की भांत संयंग अन्यों के सहायक तथा गमनशील उत्कृष्ट ज्ञाता दिव्यांक की भांत पूज्य सुंदर नेत्रों वाले उत्तम सुख से संपन्न तथा सोम की भांत सुंदर मुख वाले हैं वे तुम यज्ञ यजमान के पास जाओ भ शील हैं अग्नियों की ज्वालाओं की भांति तेजस्वी कांति कवचधारी योद्धाओं की भांति शौर्य कर्म वाले तथा माता-पिताओं की वाणियों की भांति उदारता से दान देने वाले हैं वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं भाषार्थ जो रथ चक्र के अरों की भांति एक नाभी वा बंधुता में बंधे हैं जैशील शूरूं की भात तेजस्वी हैं, दाता मानों की भात जलों का सेवन करने वाले, सुंदर स्तोत्र गान करने वालों की भात वे सुशब्द वाले हैं, वे मरुत हमारे यग्य में आएंग,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 वे सब और शत्रुओं को नष्ट करने वाले शस्त्रों की भांति सदैव आदर्शील हैं, उत्तम वस्त्र माताओं के बालकों की भांति खेलने वाले हैं और महान जनसंघ की भांति गमन में दिव्यमान हैं, वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं, भाषार्थ पूजा काल की किरणों की भांति वे यज्ञ का आश्रय लेने वाले हैं।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 हमारे इस मैत्री मैत्रीयुत स्तोत्र को ग्रहण करो, तुम्हारे दान कार्य सदैव से ही विद्वान है एको ना शीतितम सुक्तम भाषार्थ हे मर्त्तों इस अमर अविनाशी महान अग्नि के महान सामर्थ को मैं मृत्त्स्रस्ति में देखता हूँ। इसके अनेक मुख के दो जबड़े, ज्वालाएँ भिन्न-भिन्न भिन रूप से धारित होती हैं। वे चवड़ा न करके खाती हुई सी बहुत कास्थादि पदार्थों का भक्षण करती हैं। भाषार्थ इस अग्नि का शिर मस्तक मानवों के उ से चवड़ न करके ही ज्वालाओं से काष्ठों को खा जाता है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 तुमसे मैं सच बात कहता हूँ और से उत्पन्न हुआ यह गर्भगवत बालक रूप अग्नि अपने माता-पिता को खाता है मैं मानो देवता अग्नि के संबंध में नहीं जानता हूँ हे वैशवानर अग्नि विविध ज्ञान वाला एवं प्रतिष्ठित ज्ञान वाला है भाशार्थ जो यजमान इस अग्नि को बहुत शीघ्र अन्न देता उसे सहस्रों अपरमित ज्वालाओं से अग्नि देखता है, हे अग्नि, तू हमें सर्वतह अनुकूल रहते हो, भाषार्थ, हे अग्नि, अज्ञानी मैं तुझसे पूछता हूँ, क्यों तुमने देवों के ऊपर क्रोध किया है, पाप किया है, जैसे चमड़े और लता के शस्त्र से टुकड़े किए जाते हैं, वैसे ही कहीं किड़ा न करते हु उनके टुकड़े-टुकड़े करता है भाषार्थ वन में प्रवृद्ध हुआ यह अग्नि सर्वगामी सुगम मार्ग से जाने वाला रज्जु से बांधकर दुतगामी अश्वों को जोतता है अर्थात लताओं से परिविष्टित वृक्षों को भक्षण करता है वह हमारा मित्र काष्ठ धन पाकर प्रदीप्त होकर सबको चूर्ण करता है वह काष्ठ खंडों एवं युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर अन्न देने वाला अश्वस्तोताओं को देता है, वह अग्नि वीरमान, वेदग्य तथा सत्कार्य प्रेमी पुत्र प्रदान करता है, अग्नि द्यावा पतली को प्रकाशित करता है, यह अग्नि स्त्री को वीर प्रस्विनी करता है, भाषार्थ कार्यकुशल अग्नि की समित कास्त हमारे लिए कल्याण पद हो